और शुक महाराज द्वारा प्रवर्णित भागवत कथा जिसे वो महाराज परीक्षित को सुना रहे हम उसी का अमृत पान कर रहे, है। रहे है। हैं गुरु पूर्णिमा महापर्व हम मना आए और हमने जाना है कि गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल औपचारिकताओं के निर्वाह करने से नहीं होता है उसे हमें बड़ी गंभीरता से उस पर पर लिया कि हमें जीवन के भी जो सूक्ष्मतम रहस्य है उनको देखने वाली आंख को खोलने वाले को हम कहते हैं चक्षस अर्थात दीक्षा को और केवल भीतर के नेत्र को चक्षु कहा गया है बाहर तो नेत्र है आंखें हैं ये चक्षु नहीं है सारे सदग्रंथ पड़े रहते हैं हम पाठ भी करते रहते हैं लेकिन हम उनके ज्ञान अमृत को कदापि प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि कोई हमारे भीतर की आंख न खोले और हम उन ग्रंथों को अपने जीवन में यथा संदर्भित न कर पाए एक ही बात के नेक अर्थ हर कोई अपने ढंग से ले लेता है और उसकी यथा व्याख्या भी कर लेता है लेकिन जब भीतर की आंख खुलती है तभी सदग्रंथों के जो सही संदर्भ है उन्हें हम खोज पाते हैं और गुरुकुल में छात्र को हम यही धर्म पढ़ाते हैं लीलाओं और लीला कथाओं के द्वारा वेद की ऋचाओं का अमृत पढ़ाते हैं और उसी परिपाटी में हम निरंतर चल रहे हैं एक एक ऋचा कर हमने संपूर्ण वेदों को जानने का संकल्प लिया है अब उनको इतना सरल करके जानेंगे कि जो ऋचा एक रविवार आप यहां पढ़ेंगे उसे अगले ही दिन आप सबको पढ़ा भी पाएंगे समझा भी पाएंगे यह हमने वादा किया था उसी का निरूप ब्लैक बोर्ड पर रिचा अपने अर्थ के सहित लिख दी जाती है जिसे आप नोट कर लेते हैं और प्रवचन द्वारा हम इसके संपूर्ण रहस्य आपका उतार तो लेते हैं फिर आप शब्द को अमर को से निरूख निधंटू सभी जहां भी आप खोजेंगे क्योंकि भीतर की आंख खुली है आपको अपने आप रह से मिल जाएंगे। आज व्यक्ति सोचता है कि वो गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर पा रहा है जबकि सच नहीं है वो गृहस्थ अधर्म का निर्वाह कर पा रहा है यदि गुरुकुल में आंख खुली होती तो वो जानता है कि गृह स्था इति कि जो घर अर्थ में अर्थात जो आत्मा में स्थित आत्मा ही घर है जीव का आत्मा नहीं तो शरीर भी नहीं है घर कहां है कि आत्मस्थ होकर एक आत्मा के निमित्त होकर बाह्य जगत में मैं शरीर शरीरहरि के निमित्त रहता हुआ उसी प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूं जिस प्रकार कोई भी ईमानदार अधिकारी अपने कर्तव्यों को करता हुआ देश के संचालन में राष्ट्रपति का सहयोग करता है मैं भी राष्ट्र मैं भी विश्व के जो राष्ट्रपति हैं परमेश्वर हैं उन्हीं जो बनाया है उनके निमित्त होकर मैं निमित पति पुत्र तो हो सकता हूं निमित भाई हो सकता हूं निमित बहन पत्नी हो सकता हूं लेकिन सत्य जगत में मेरा अंतर आत्मा ही मेरा परिवार है मेरा सब कुछ है आज ये भीतर की आंख न होने के कारण हमने ग्रस्थ धर्म को भी अधर्म बना दिया है और मानते हैं हम पूरी ईमानदारी से जी रहे इसी ज्ञान गुरुकुल में हम बालक को देते हैं किताबें वही हैं ग्रंथ वही हैं लेकिन वही ग्रंथ जब संप्रदायों के पास जाते हैं तो कागज के खूबसूरत जेल बन जाते हैं और उसी के शीक्षों में सारी मानवता कैद होकर रह जाती है उन्हीं की आड़ में हम सांप्रदायिकता के गंदे घृणित खेल खेलते हैं गृहस्थ भी मैले हो जाते हैं यही ग्रंथ जब आप किसी तपस्वी के पास होते हैं तो अचानक सारा से चराचल लगता सिंह राम सब जग और जब ये संप्रदाय के पास आते हैं जाते हैं संप्रदाय भेद सगे सौतेले सब लड़ाने लगते हैं एक ही किताब सौ अर्थों में संदर्भित हो जाती है इसीलिए कहते हैं कि जब भीतर की आंख खोले तो ग्रंथ भी अमृत उड़ो तभी मिलता है उसका तो हर व्यक्ति मान लेता है कि वो जो जानता है वो सबसे अधिक जानता है लेकिन जब आंख खुलती है तभी वो पहली बार कुछ जान पाता है भगवान वासुदेव की कथा जो इतिहास अध्यात्म तप साधना और मोक्ष का की त्रिवेणी है जो महासंगम है हम उसी तप पर हैं। वेद की ऋचाओं में भी हमने उन्हीं ऋचाओं के द्वारा कृष्ण की लीलाओं को ही प्रतिपादित करते ऋषियों को भी पाया है कृष्ण वस्तुता हमने बहुत अच्छे से उनकी जन्म लीलाओं से भी जाना है और आगे तीस तारीख को अगले महीने जन्माष्टमी भी, भी है हम उसकी विस्तार कथा भी करेंगे अभी हम अपने कथा पसंद में आगे बढ़ते हैं कि भगवान गौ हो गए मथुआ में परित्याग कर दिया हम इनके आध्यात्मिक रूप भी लेते चले चल रहे हैं प्रण वर्षण जहाँ नित्य भक्ति रस का वर्षण वर्षा होती रहे गौरिका ब्रह्मरंज दी बॉडी जिसमें मुझे अंतिम रूप से आकर समाधि होना है क्योंकि इसी के द्वारा मैंने इस दिन में प्रवेश भी पाया है शरीर एक घर है जीव का जिसे आत्मा ने श्री कृष्ण ने जीव के हित में बनाया है अ लिविंग हाउस वह आई लिविंग बॉडी एक शरीर है जिसमें जीव आत्मा ब्रह्मगंध के द्वारा प्रवेश पाता यथारूप लेता है शरीर में स्थापित होता है और यह घर बनता है एक नवजात शिशु के रूप में जब वो जन्म लेता है यह हमने जीव तिर वेद विभिन्न और पीछे वेद की कथाओं में विस्तार से जाना है ग्रंथों में भी अभी, अभी उपलब्ध है तो कहा कि शरीर घर है जीव आत्मा जीव इस घर में रहने वाला टेमेंट है जो इस घर को नहीं रह रहा, रहा है और इस घर का निर्माता है यही घटघटवासी कृष्ण है जो हम सब में व्याप्त है तो कथा को सभी संदर्भों में हमें साथ लेकर चल रहे हैं गुरुकुल में भी इसी परिपाटी से एक और हम एक विशुद्ध सत्य इतिहास को अपने पूर्वजों को के अमृत को याद करते हैं और अध्यात्म के तट पर इस कथा को लाकर हर व्यक्ति को उनके जैसा सुंदर हर बालक को मनोरम दिव्य और अमृत बनाना चाहते हैं और तीसरे स्तर पर हम उसके जीवन को अनंत की राह देकर उसके जीवन को संपूर्ण सफलताओं को देकर अनंत परमेश्वर में मिलाकर उसे मोक्ष की कम मांग दिखलाना चाहते हैं ये महाप्रयाग है इन कथाओं का गुरुकुल में है कोई कथाएं पर नहीं बहुत विस्तार से जाना है तो जहां नित्य वर्षण होता रहे भक्ति रस का और जहां मैं आज शक्ति इस दलदल से ऊपर उठकर एक पर्वत की ऊंचाई लेकर बैठा रहूं उस अनंत ईश्वर में वो पर्वत प्रवर्षण पर्वत होता है इसके पास मेरा पुनः रंध्र में प्रवेश होता है वो द्वारा जिससे मैंने इस देह में प्रवेश पाया वो वो घर जिसमें आज भी मैं ठहरा हुआ हूं जिसके द्वारा ही ये संपूर्ण शरीर संचालित है और ये वही ब्रह्मरंद्र है जिसे मरणोपरांत चिता पर, कपाल क्रिया करके ब्रह्मरंद्र का भेदन करके मुझे जीव को इस देह से अलग किया जाएगा यदि मैं आत्मा के साथ नहीं जा पाया तो ये मेरे जीवन का समीकरण है ये मैं मेरा जीवन भी एक प्रयाग है जहां शरीर है जीवात्मा और आत्मा है और यह जीवन एक प्रयाग का महाप्रयाग का तट है मुझे ईश्वर के निमित्त होकर उस ईमानदार ऑफिसर की तरह ड्यूटीज को अंजाम देना है जैसे कि ईमानदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सेनापति सैनिक इंस्पेक्टर दारोगा एसपी जो भी हैं उनके पास अपनी कोई सत्ता नहीं है वो जो भी सेवा करते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं राष्ट्रपति से ही उन्हें डेलीगेटेड पावर्स हैं। नहीं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है किसी भी कर्तव्य को करने के लिए भी उनके पास न शक्ति है न सत्ता है उनके घर का लाया कुछ नहीं है उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर जो संपूर्ण मंडलों के राष्ट्रपति हैं मेरे पास भी जो शक्ति है जो ऊर्जा है जो सत्ता है वो उनके द्वारा दी गई डेलीगेटेड पावर ही तो है उसे सिर्फ मैं और मेरों के लिए अपराध पूर्वक इस्तेमाल करना और फिर भक्ति के गीत गाना एक स्वांग एक ढोंग एक नाटक तो हो सकता है भक्ति नहीं हो सकता उसी को हम कृष्ण की कथा में स्पष्ट करते जा रहे हैं नारायण मथुरा का परित्याग कर काल यवन को मारते हुए देखा ना कौन मर जाएगा रास्ते में कौन मनेगा काल यमन काल माने समय मानो बीज ना नहीं वो वक्त जो तुम्हें मृत्यु मृत्युशैया पर निर्वीज कर देता है चिता की लकड़ियों पर भस्म कर देता है आज उस वक्त को मरना होगा यदि तुम ब्रह्मगंध्र में प्रवेश पा जाओ ब्रह्मा कहते हैं कि मैं किसी को मोक्ष नहीं दे सकता लेकिन मोक्ष तेरी आत्मा में बैठा है क्या तू तो ले सकता है तो ले ने? हाँ, सारी मीला कथाओं में टीवी सीरियल पे आप देखते हैं वो सबसे कहते हैं कि मैं नोट्स नहीं दे सकता और जो वर चाहिए मांग लो क्योंकि ये वर देने का अधिकार तुम्हारी आत्मा को है वो जो आज भी तेरे झूठे भोजन को शबरी के राम सा प्यार देता तेरे झूठे भोजन को रथ में बदलता है वो जिसने उसी जूठे भोजन को यज्ञों के द्वारा पवित्र कर रथ के कवल में गर्भ ने शिशु का रूप दिया है तुझे पिता कहलाने का सम्मान दिया है वो तुझे मोक्ष भी दे सकता है वही श्री कृष्ण है वही गटगढ़ -गट की कथा तुम्हें सुनाता बताओ तुमसे तुम्हारी बात करता हूं यदि खुली हो आंख मन खुला हो तो प्रडालो अपने आप को अभी तक तुम उन लीला कथाओं को अपने से हट के परे देखते रहे किसी युग और काल की नहीं ये हर युग की प्रत्येक काल की जीव मात्र की कहानी है हम सबकी कथा है कि काल जवान मारा जाएगा जरा संध हताश हो जाएगा जरा संत का अर्थ भी हमने किया जरा माने जीव होना और संध माने संध्या निशांत जिंदगी जो तोड़ती है संधिया मेरी कहीं गठिया पकड़ा तो कोई फलाना रोग है और अस्पतालों में जरा संध हमें पकड़े बैठा है जिंदगी बन गई है यदि जरा संध से बचना है यदि हमें काल यमन को पराजित करना है अंतम रूप से मिटा देना है क्या आज मृत्यु हमारी नहीं वक्त की होगी मेरा अनंत आत्मा में प्रवर्षण होगा और ब्रह्मगंध में जंग्रिका में प्रवेश होगा जो अनंत का द्वार है अब वो खुलेगा समय बस हाथ बांधे देखता रह जाएगा हमारी कथा उस बढ़ रही है मेरे ही जीवन को महर्षि वे व्यास ने भगवान वासुदेव के समापन लीला पर ऐतिहासिक पर उस महामानंद ने कहा था कृष्ण तुम जा रहे हो मैं तुम्हें जान नहीं दूंगा तुम दिल की जात हो हर मन की साध हो हर आंख तुम्हारे लिए उम्मीद होगी अगर टपकेगी ना सो तो भी बोलन तेरे लिए हर दिल धड़केगा इसी तरफ से उन्होंने आत्मा को श्री कृष्ण का नाम दिया और इस सुंदर मनोरम महाकाल को भागवत को हमारे लिए रचा जहां मैं मेरी ही कहानी सुनाता हूं जहां मैं मेरी ही कथा सुनता हूं जहां मैं प्रीतता हूं अपने ही जीवन के दुर् क्षणों को और प्रयास करता हूं कि किसी तरह पहुंच पाओ मैं अपने तक देख पाऊ स्वयं यह अद्भुत मुलाकाव है इसे अपने से हटकर मत सुनो इसे अपने से हटके मत जानो नहीं तो इस कथा को कभी नहीं जान पाओगे क्योंकि महाविष्व ने इसी उद्देश्य के लिए गुरुकुल शिक्षा में इसे उतारा है इतिहास भी अमीर रहे वह हमारा महाम भी हमारे सांसों ढड़कों में बसा रहे वो हम सब में रहे वो सबका रहे क्योंकि वो सबका हो के जिया है इतिहास में भी। कि जब भगवान श्री कृष्ण गंग काधीशोभित हो गए तो पहले तो अशोक राजाओं को बड़ा प्रसन्नता हुई कि महाराज जरासंध का संकल्प पूरा हुआ बड़े वो सत्रह बार हारे कृष्ण से सत्रह भारत कृष्ण ने उन्हें बंदी भी बनाया लेकिन मारा भी नहीं, अपमानित भी नहीं किया छोड़ दिया लेकिन अंततः कृष्ण को मथुरा छोड़नी ही पड़ी कृष्ण भाग गया। लेकिन जब उनको असलियत का पता चला कि अंतिम रूप से उनको लग नकेल डालने के लिए उनके अश्वत्व को मिटाने के लिए कृष्ण ने बंदकाएं सागर के तट पर बसा दी है अब कोई भी अशोक किसी बंदी को मिडिल को बेच नहीं पाएगा काल यमन को भी मार दिया है उसने तो ये सब हताश हो गए क्योंकि अब तो नार्ग में आ करके बैठ गया है पहले तो मध्य तो में था तो सागर के किनारों से हा गुलाम स्त्रियों को बच्चों को लड़कियों को बूढ़े व्यक्तियों को असुर खरीद कर बेच कर लूट कर गुलाम बनाकर बेच देते थे और एक असु संस्कृति जो उन्हें गुलाम बनवाती थी उनसे पुरानिट बनवाती थी उन्हें खरीद कर ले जाती थी लेकिन अब तो कृष्ण ने सागर के तटों को ही बांध दिया है अब कोई गुलाम भेजेगा कैसे सारे राजा हताश हो गए और कृष्ण अपने जीवन काल में ही एक महानायक हो गए ने जब संकल्प लिया था वहीं बालकों के साथ में बचपन में ही कि हम अश्वरत्व को बिताने के लिए निरीह और सताए हुए की रक्षा के लिए हम अस्त्र और शस्त्र को धारण करेंगे लेकिन सत्ता के बम मिथ्याभिमान साम्राज्य के पाने के लिए हम कभी युद्ध नहीं करेंगे धरती न बाटेंगे न बाटने देंगे धरती तो माँ और भूमंडल पर अश्वत्व को मिटाना लिए मूल्यों की प्रतिष्ठा और सचराचर को जीवंत तो स्वरूप देना ही कृष्ण के जीवन का संकल्प है और मुन्नी से कमैया ने कहा था हम रहेंगे बेघर जिस हर घर आबाद हो सके और उसी संकल्प को उन्होंने धोम होने तक निर्वाह किया है वे नितान्त ब्रह्मचारी है सचमुचल ही उनका घर है उसका कोई अलग घर नहीं है ये तो सबके हैं सबके होगी चीजें वे साम्यवादी है वे सखा है कन्ूर है वे, वे प्राणी मात्र से भेद नहीं करते हैं धरती का पहला कम्युनिस्ट है कि जो गरीब अमीर स्त्री पुरुष जीव मात्र से प्रेद नहीं करता है वे श्री कृष्ण है और पहले है मेहनत खंड के पहले नायक है, है जिन्होंने मेरी बनाया राम के काल में मेरी भी नहीं है हमारे पास बनाना पड़ता आप सब जानते हैं कथा में आता है <coughs> और से उनकी और से से भी भी लेकर के को देते हैं एक बंदी उस पर जाने नहीं देते कृष्ण की शौरी गाथाएं अमृत रूफो की तरह संपूर्ण भरतखंड में फैल हैं सारे भूमंडल पर हैं और गांव-गांव में लोगों के मन का नायक है वो और छोटे छोटे बच्चों ने भी टोलियाँ बनाई हैं कि हम किसी को गुलाम बनाने देंगे अश्वत्व के खिलाफ एक क्रांति खड़ी हो गई है पेड़ और वनस्पतियों को भी कोई छुएगा नहीं किसी पेड़ को भी काटने नहीं देंगे वे गुरुकुल की शिक्षा से शिक्षित हैं और आज वो शिक्षाएं थी कि जब ये देश बुलाने के बाद भी आजाद हुआ तो सबसे बड़े फॉरेस्ट आपके पास थे और सारे जंगल दीमक में भी आपने खा लिए आदमी कैंसर की तरफ फैलता जा रहा है और जंगल सिमटते जा रहे हैं कृष्ण श्रम के लिए जिया था मैं सिर्फ मैं और मेरू के लिए जीता हूं मैं भक्ति क्या कर पाऊंगा उसके लिए कृष्ण की जैसा व्यापक हृदय चाहिए कि नहीं हम उसी के मिले होकर जाएंगे घर में हैं गृहस्थी का घर में रहेंगे बाहर आएंगे तो उसके मिले फोकर उसी भाव में समाज की सेवा करेंगे जंगल ले जाएंगे जीव मात्र प्राणी मात्र की सेवा करेंगे हम कहीं पर भी कृष्ण से नहीं हटेंगे हज तो हम सबों को नहीं छोड़ते हैं उनसे भी नहीं बनते असुरक्ष हमने आया हुआ है कि मैं हूं मेरे ही और जब मेरे और मैं में भी बात आए तो सिर्फ मैं ही अब मेरा भी मेरा नहीं है पति है तो वो भी चूल्हे में जाए ऐसी अवस्था आ गई हमारी क्या हम सचमुच भक्ति कर सकते हैं लोग गीतों पर कृष्ण नहीं गायक है गीतकार गा का रहे हैं और एक कृष्ण एक उन्माद है एक आंदोलन है जो अश्वत्व के विपरीत खड़ा हुआ है और हर बालक कृष्ण बन के खड़ा हो रहा है और असुरु के खिलाफ एक विचित्र उनकी सत्ता को हिला देने वाली आंधी उठाए हैं कृष्ण के नाम पर किसी ने जीवन काल में इतना बड़ा यश नहीं पाया है जो वासुदेव नहीं पाया है उसकी विचारधारा उसकी सोच उसकी कल्पनाएं उसके मान्यताएं हर व्यक्ति की यहां तक कि बच्चों के भी हृदय में आकर बैठ गई है हरूर कृष्ण के गीत हैं और इसी में हम आवे कथा एक उस कोने में आती है जिसको लेकर के अक्सर कृष्ण पर लाछन लगाया जाता है आज हम उसी कथा को लेना चाहते हैं व्यधार्व एक राज है छोटा सा राज है विधान के राजा हैं महाराज भीष्म उनका नाम है भीष्प कौंडपुर कौन देपो विभगराज की राजधानी है विभगराज की, की तीन संतान है और तीसरे संतान के उपरांत ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया है अभिध राज राजदी पुनः गदन नहीं किया है सुर विचारधारा और संस्कृति से वो प्रभावित है और मनी मन उनके मन में कृष्ण की भक्ति भी है वो कृष्ण की विचारधारा से पूर्ण रूप से सहमत है उनकी तीन संतानों में एक बेटी है रुक्मिणी एक बेटा है रुक्मक और उससे बड़ा एक बेटा है रुक्मि तीन हैं उनकी माता के न रहने पर क्योंकि विधर्भ आज ने पुनर्विहार नहीं किया तो अपनी बेटी छोटी बेटी रुक्मिणी को उन्होंने अपने राजगुरु के यहां शिक्षा के लिए भेज दिया और वो अंबावती राजगुरु की स्थान है आश्रम है और वहां उनकी कुल देवी अम्बा का मंदिर है और अंगा नदी भी है जो उस गढ़े को घेरे हुए हैं हाँ और ये गुरु स्थान है इसलिए ये अयोध्या है सुर असुर इस को सभी मानते है हैं कि जहाँ जहाँ ऋषियों के आश्रम होंगे वहाँ युद्ध नहीं हो सकता वो सब अयोध्या रहेंगे वहां पर कोई भी अस्त्र के नहीं जाएगा और उस पर कोई भी अधिकार पहना नहीं जाएगा ये सुर और असुर दोनों की मान्यताएं हैं और आज तो हम लोग धर्म की आड़ में चंदे भी बटोरना चाहते हैं धंधे भी करना चाहते हैं और जाने क्या करना चाहते हैं लेकिन असुर भी ऐसा नहीं करेंगे तो अयोध्या होने के कारण उन्होंने रुक् को वही रखे हुआ है राजगुरु मुदबन है महाराज मुदगन है उन्हीं की बेटियों के साथ रूपमान नहीं, नहीं रहती है पर उन्हीं के साथ वो शिक्षा अध्ययन कर रही है छोटी सी है वो रुपनानी लोकगीतों पर नायकों पर कृष्ण की कथाएं सुनी और वो सुनती ही बरसों बरसों उसके मन में, में एक कोमल भाव जाग गया है और वो मन ही मन कृष्ण को अपने पति बात को वो मनी गीतकारों को बुलाकर कृष्ण के गीत सुनती है वो उसकी शौर्य गाथाएं सुनाते हैं और वो आंख में बोर होकर सुनती रहती है एक दिन अपने सखियों के साथ वो बात कर रही थी तो सुनने अपने भविष्य के विषय में चर्चा करी तो उसने कहा उसने तो अपने मन में, में पति का चयन कर लिया है और उसने कृष्ण को ही अपना पति मिल लिया है कि तो महाराज मुगल की बेटियों ने उसकी सखियों ने कहा वो बही तो किस भोले अज्ञान में फंस रही है क्या तू तो जानती नहीं कि वो सम्राट होकर के भी योगी है ब्रमचारी है उसने कहा है, उसका कोई घर नहीं होगा सचना से ही उसका घर होगा ग्रहस न होने पर भी बात कही है कि तू जरूरी है और तूने तो मन में कसम खा ली वो तो कहीं किसी के सुंदर्भ में भी नहीं जाता है बुलाए जाने पर भी नहीं जाता मैं आपको इतिहास में लेकर चल रहा हूं आज जिसकी आपने जानी कितनी नाटकों कथाएं बना रखी है रुक मे रुक मे रुक मिले बहुत उदास हो गई श्रा के उसके सारे स्वप्न चूर चूर हो गए बहुत दिन तक वो दिन समी से, से बोलती नहीं थी अपनी ही कल्पनाओं में अपने से जूझती रही और अंत में उसने एक चट्टान से मेरे ले डाला उसने अपने पिता को मना लिया कि तो उसकी इच्छा के विपरीत वो कोई सुंदर की घोषणा नहीं करेंगे और उसने महाराज देशमुख को कहा कि वो एक तपस्वी और ब्रह्मचारिणी बन अमरावती में ही रहे और वो इस जीवन को तपस्या में ही ढालेंगे वो कभी भी सुंदर की ओर नहीं देखेंगे उसका कोई सुंदर नहीं होगा वो करके उसने अपने पिता से संकल्प भी ले लिया और बोले मूर्तिकारों को बुलाया और कहा कि श्री कृष्ण स्वामी महाविष्णु के लीलांकार हैं उनकी शीर्षशाही मूर्ति बना और उनके चरणों में लक्ष्मी जी के स्थान पर मेरी भी मूर्ति है बिठा दो उन्होंने वैसे ही किया है और उसने उसी मूर्ति से अपना वर्ण किया है और उनकी पूजा अर्चना भी वो हमेशा के लिए एक गई कृष्ण नहीं जानते इस बात को जबकि महाराज भीष्म को कृष्ण संबंध ही है तो भी वो नहीं जानते हैं सुगर्मा सभा के अध्यक्ष हैं कृष्ण हमने सौ गौरिकएं बनाए हैं भगवान ने और उनके सौ रक्षक बनाए हैं सेवाओं के साथ वो सन्नत रहते हैं बेड़े भी जहाजी उनके पास रहते हैं कि जब भी असल गुलामों को खरीद करके जा रहे होंगे तो इसी बेल्ट में भावनगर से लेकर के सौराष्ट्र का जो पूरा इलाका है जो आज सौ राष्ट्र कहलाता है ये सौ द्वारिकाओं के कारण ही है। इसे स्पष्ट कर लेना चाहिए ये।, ये पूरा क्षेत्र है वो आज भी सीमांकित है और लुटेरों के लिए असुर के लिए कृष्ण एक लुटेरा वो एक भी अबला को नहीं जाने देता है वो इन्हीं द्वारिकाओं में उनके बेड़ों को ध्वस्त करके उनको मार करके गुलामा को छुड़ा लेता है उन्हें गीता का ज्ञान देता है अमृत ज्ञान देता है जमीन देता है हाँ साधन देता है और उन्हें पुनः इन्हीं द्वारिकाओं में वो जीने के सहरे देता है और एक सुखद जीवन देता है और कैसा विचित्र सम्राट है कि जब देखो मंदिर में बैठे मिल जाता है चर्चा हर व्यक्ति पर वो मेरे सुना तो उदास हो गई और वो उसी मूर्ति में सदा सदा के लिए हो गई इसी बीच बहुत से सुर विचारधारा के राजा ने अशुभ साम्राज्य राजाओं के बीच में हो रही युद्धों को शांत करने की चर्चा की और महाराज भीष्म को उन्होंने बीच में रहा कि महाराज आप ही चाहें तो जरा संध और कृष्ण ने संधि करवा सकते हैं अन्यथा ये भयंकर रक्तपात होते ही रहेंगे ये तो अंतहीन हीन है तो ग्रीष्म नहीं महा विदर्भ राज और कृष्ण भी उनके श्री उनके पारिवारिक दूर के संबंध भी हैं दोनों से हैं दोनों ने सुर और सुर सु राजाओं को आमंत्रित किया और दोनों सीमित भी हो गए और यही समय है जब विधायक राज ने दोनों को बुलाया उचित समय पर सुर राजाओं के साथ सुरेश्वर भगवान श्री सुरे कृष्ण वासुदेव पधारे बलराम जी भी साथ में हैं और जरा संत दंत भोमासुर आदि बहुत से राजा जरा संत के साथ शिशुपाल के साथ आए शिशुपाल रुक्मिणी का दोस्त है रुक्मिणी के भाई बड़े भाई का और ये दोनों लंपट हवारा असुररास जरासंध के मित्र अपनी ही प्रजाजनों को पकड़कर बेचने वाले महागोविचार्य और उस औरतों को गुलामों को बच्चों को बेचकर जरासंध के हाथ धन अर्जित करने वाले लोग हैं महाराज भीष्म अपने बड़े बेटे को इन्हीं दुर्गुण के कारण पसंद नहीं करते हैं लेकिन जरासंध का मित्र है शिशुपाल का साथी है इसलिए मानी मानो से डरते भी है क्योंकि तो अशोक राजा अधिक बलशाली है सुर राजा उतनी शक्ति सम्पन्न नहीं है क्योंकि तो उनमें दया है ममता है वो अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं वो लिटेरे नहीं है तो उनके पास बड़ी सेनाएं भी नहीं है उसी नाम को क्या करेंगे जब उन्हें किसी को सताना भी नहीं है इसलिए वो उससे डरते भी है तो जब रुकमुनी ने सुना कि वासुदेव आ रहे हैं उसने अभी तक कृष्ण को देखा भी नहीं है तो वो अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाती है और कृष्ण से मिलने, वो भी कुंडली पुल पिता से आगे लिए बिना आ जाती है यह रुक्मिणी की भोली भूल है क्योंकि तो जितनी वो निरापत अमरावती में है उतनी कौंडन्यपुणी नहीं है और शिशुपाल हर कीमत पर रुक्मिणी को पाना चाहता है शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की रिश्ते की बुआ का बेटा है सभी रिश्तेदार है वो तो ये सब आए तो दरबार में जब सब आके बैठे तो पहली बार रुक्मिणी ने अपने आराध्य का अपने प्रिय का प्रथम दर्शन पाया देखा तो देखती रह गई उसे लगा कि यह तो उसकी कल्पनाओं से भी बहुत ऊपर है ये तो कल्पनाधीत है उसको लगा कि वो धन्य हो गई वो नहीं, नहीं पर और उसी समय राजाओं की आपस में चर्चा भी हुई महाराज ने कहा महाराज इसमें विदय राज ने दोनों सबका सम्मान करने के बाद कहा कि आज स्वर्ग नायक स्व राजा और अशुराज सभी यहां उपस्थित हैं। बहुत रक्तपात हुआ है बहुत युद्ध इस धरती में झेले हैं, बहुत संपदा तबाह हुई है मैं चाहता हूं क्या श्री कृष्ण और अशुराज महा महाराज जरासंध में समझौता हो जाए और, और अधिक रक्तपात ना हो तो मैं महाराज जरासंध से प्रार्थना करता हूं कि महाराज आपने जो संकल्प लिया था कि आप मथुरा को ध्वस्त करेंगे वो भी अपूर्ण हो चुका है क्योंकि कृष्ण तो द्वारिकाधीश है उसने तो मथुरा का परित्याग ही कर दिया है इसलिए अब शांति हो जानी चाहिए कृष्ण ने कहा हम आपके इस आमंत्रण और सुझाव दोनों का सम्मान करते हैं हम मानते हैं कि यह सर्वथा उचित है ये ठीक है कि मैंने अपने मामा कौस का वध किया जो अश्वराज जरासंध की के जमाता है उनकी दोनों बेटियों के पति हैं परंतु वे इसे क्यों भूल जाते कि उन्होंने मेरे माता पिता को मेरे माता मिया को बंदी बनाया अपने ही पिता महाराज उग्रसैन को और मेरे भाइयों का वध किया था परंतु फिर भी मेरे मन में उनके लिए कभी कड़वाहट नहीं रही सत्रह बार युद्ध में इनको पराजित करके बंदी बना करके भी हमने सम्मान के साथ इसे छोड़ा है हमने इनका अपमान नहीं किया इतने युद्ध होने पर भी हमारे मन में इनके लिए कभी कोई द्वेष भाव नहीं आया और आज भी नहीं है यदि ये चाहे तो संधि हो सकती है तो जैसे सिंधु ने कहा मेरा मन भी थुल गया है मैं क्या करता कृष्ण जब मेरी विधमा बेटियां मेरे सामने आती थी तो तड़प का आग लग जाती थी और मैं तुमसे बदला लेने मठिया पर आक्रमण कर देता था ये वो असुर राज कह रहा जो दूसरों की बहन बेटियां बेचता है और आज हम क्या बन गए परमाणुओं के साथ हम बोला क्या जरासंध की जैसा व्यवहार नहीं है हम दूसरों को फगना लूटना क्यों चाहते हैं हम कौन है आज हमने कोई जानना नहीं चाहता है। खाली कथा का रस लेना चाहते हैं हम किसकी किसके नक्शे कदम है कृष्ण की अथवा जरासंध की हमें अपने को पलिटते क्यों नहीं है अपने से पूछते क्यों नहीं है कि जिस कथा में किसी की कथा सुन के हम हमें गर्व भी होता है गौरवान्वित भी होते हैं तो हम अपनी, अपनी, अपने अपने अपने आचरण पर लज्जित क्यों नहीं होते हैं हमें अपने से पूछना है और कसम खा के पूछना है एक मिनट आज की विचा को भी खोलने उसको भी ले लें आज की ही लेते हैं वो कथा थोड़ी लंबी जाएगी आ नो बरही दसो आ नो बर ही ऋषा दसो वरण मित्रो अलमा सी गंतु मनुषो यथा आजीर गति शून्य हमारे ऋषि है ये ऋग्वेद प्रथम मंडल के तीसरे ऋषि हैं इनकी तीसरे सूत्र की चौथे ऋषा में हम है कह रहा है आ रही आप कथा सुन रहे हो ना मेरी और उसने मैंने पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं वही बात यहां ऋषि ने कही है कहा आओ आए हम माने हमारी अपनी बरही वो गर्भ वो यज्ञ कुंड जो मुझमे प्रज्वलित है जो कृष्ण जय मगा रहा मुझमें जो सांस क्षण जिसके गर्भ से जेतियों के गर्भ से प्रकट हो रहा बरही किसको कहते हैं इसे समझ ले अब आजकल यज्ञ कुंड सब अपने ढंग के बनाए जाते हैं ये जो बाहर भी बनाते हैं पुराने जमाने में जब अंग कुंड बनाते हैं तो कुंड के भीतर एक गहरा गड्ढा भी कूदते हैं हम कहते हैं बरही उस कुंड का प्रतीक है जिस गर्भ में शिशु बनता है माता के यज्ञ मेरे भीतर होने वाली का प्रतीकात्मक निमित्त स्वरूप है यह आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं तो बरही क्या है कि बड़े यज्ञ कुंड के भीतर सेंटर में हमें गहरा गड्ढा खोते हैं इसी में पहले जो भी भोजन पदार्थ होता है खीर हो या जो भी सामग्री हो वो रख करके और उसको ढक दिया जाता है और उसके बाद समिधाओं के साथ वहां से ऊपर हम हवन करते रहते हैं नीचे उल्टी आंच बर में बरने लगती रहती है और उसमें जो खीर पकती है वही अग्निदेव की खीर है जो महाराज दशरथ ने खाई थी उसी में सारी औषधियों आदि का वनस्पतियों का के रस भी मिलाए जाते थे और उसी को प्रसाद में सन्यासी ग्रहण करते थे बाहर के हवन से ही वो प्रसाद लेते थे अब वो गड्ढा नहीं होता हलवाई के यहाँ की मिठाई बांटी जाती है क्योंकि यहां उस यज्ञ को जो मेरे भीतर हो रहा है और ये बाहर का यज्ञ उसका प्रतीक है हम भूल गए हम सारे पुण्य नहीं कमाने चले जाते हम जान नहीं पाते हैं तो यहां उस बरही की चर्चा है आ नो बर्ही हम अपने उस यज्ञ कुंड से जहाँ से हर क्षण हमारा प्रकट हो रहा है रिशाद सो सारी सामग्रियों को जलाकर भस्म करके जहाँ से ज्योति के कर्ण सास धनक में प्रकट होते हैं वर्णो मित्रो अर्यमा ये वरुण मित्र अर्जमा आदि जो द्वादश आदित्य हैं, जो प्रणय की अग्नियां हैं जो संधार करती हैं और फिर अपने संधारित ज्योति कणों से एक नूतन सृष्टि को करती हैं आए आज हम अपने आप को अपने जीवन के क्षणों को संपूर्णता से उन्हें अर्पित करें क्योंकि इसी यज्ञ से मट्टी से शरीर ने अन्न का रूप पाया है कोई मम्मी पापा नहीं बना दे जानते और इसी गर्भ में इसी बरही में व्यज्ञ होकर के अन्न में गर्भस्थ शिशु का रूप पाया है मम्मी पापा को उंगली अंगूठा बनाना नहीं आते सिर्फ दंड जीना कड़वाहट जीना पाप जीना भेद जीना आता है उसी को वो उसी अधर्म को ये बड़े धर्म पूर्वक जीते हैं तो कहा आओ अंधे मत बनो भीतर की आंख खोलो ये है चक्षु यह है नेत्र चक्षुग में है नेत्र तुम्हारे पास है चाहो तो इससे चक्षु ले लो भीतर की आंख खोल लो कि आज भी हर सांस हर क्षण इसी बरही से उत्पन्न होता है न बैंक से न मकान दुकान से न धंधों से अंधा वही जाएगा जिसकी भीतर की आंख खुलेगी वही तो सत्य पाएगा तो कहा आने बरही ऋष आदस ऋषि माने मारना हत्या करना ऋषि माने हत्यारा भी होता है हा जिसका हृदय मक्खन से भी कोमल होता है मानस में कहा कि संत हृदय नवनीत समान और यहां कह रहे कहीं हत्यारा ही हाँ हत्यारे हत्यारे में भेद होता है एक हत्या करने वाला फांसी पाता है पुलिस पकड़ ले जाती है लेकिन जब वो दो सौ लोगों की हत्या करता है तो उसे परम वीर महावीर चक्र मिलता है उसको, उसको सम्मान कर लाता तो जो एक में हर कोई है एक वो जिसने इंद्रियों के विषयों की हत्या कर दी एक आत्मा की खातिर वो ऋषि है और एक जिसने आत्मज्ञान की हत्या कर दी इंद्रियों के विषयों की खातिर हत्यारा वो भी है दोनों में भेद है एक ने एक गोविंद के लिए सब कुछ छोड़ा और उसी का निमित मन सबके साथ यथा करता हुआ जीता अपने गोविंद में है दूसरा जो सब में जीता हुआ केवल भजता गोविंद हुआ कि कुछ और दे दे जरा और मोह लोभी है वो हारा वो भी है आपने देखा नहीं एक उदाहरण दे रहे हैं जिससे रिश्व आपको समझ में आ जाए कहते हैं एक घर का कुत्ता आप आदमी एक घर का कुत्ता मालिक को भी नौकर बनाता है और सदा सुखी रहता है और 10 घर का कुत्ता 10 घर मार खाता है अपमानित होता है और फिर भी भूखा रहता है और हम एक गोविंद के नहीं होना चाहते हम इन दस घरों के कुत्ते बनकर हर जगह प्रेरणित होना चाहते हैं और अभाव ही अभाव जीना चाहते हैं हम कृष्ण के नहीं होना चाहते चाहो उस आत्मज्ञान की हत्या करने और इंद्रियों के विषयों की खातिर और चाहो कहा इन विषयों को इंद्रियों के इन असत्य और अज्ञान को मार दो एक की खातिर कि तो कहा आरोप तो ऋष्मा माने मारना होता है तो इसलिए ऋषि कहा उसको जिसने मार दिया सारी आसक्तियों और विषयों को हाँ? तो कहा आने बर ही रिशा दसू हमें आज इसी गर्भ कुंड में आ और जला दे मार दे, दे ज्योति ज्योति बना दे हर इच्छा तृप्ति ज्ञान अज्ञान मेरा तेरा आज हाँ जल जाए सब कुछ बस एक गोविंद हो जाए आज वरुण मित्र आर्यमा सारे द्वादश जो महाप्रलय के आदित्य हैं इस बरही में तेरे यज्ञ कुंड में प्रज्वलित हैं तभी तो सांसें धड़कने और जीवन की क्षाए वो बैठे हैं और तू भटक रहा है कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे कहा आमो बरहीदस वरणो मित्रो अर्यमा हा ये द्वादश आदित्य है जब महाप्रलय होती है संपूर्ण सृष्टिया प्रलय करती हैं तो ये अग्नियां जो हैं, ये प्रज्वलित होकर सबको ज्योति में परिणित कर देती हैं। ऐसे ही जैसे सारे भोजन को जो इस बन में इस गर्भ में पस करके आता है ये उसको ज्योति में बदल पुनः सृजन करती हैं रथ में ऐसे ही ये द्वादश अग्निया महाप्रलय के उपरांत नई सृष्टियों को जन्म देने लगती है तो कहा वो जो यज्ञ है वो जो प्रलय होती है वो तेरे में भी प्रज्वलित है और तू तो उसी तो है। तो ही भर्यमा। तो के कारण हैरणों मित्रो हरियमा इनको लिपित हो जा सी तू मनुष्यो यथा कि हे मनुपुत्र हम सब लोग मनुपुत्र है ना मनु माने काल समय हम सब क्या कह है? मनुष्य हैं कालज है समय द्वारा उत्पन्न होते हैं और समय जाता है हमको लेता है है मिटा देता है। तो तू? अरे कहां अरे कहा विषय में जाकर बैठा है आज बैठ इस कुंड के सामने वो अंतर्मुखी सीधंतु मनुष्य यथा और इसी में यज्ञ होकर कृष्ण की अग्नि में समा यथा कृष्ण ही हो जा ऐसा ही हो जाए तदरूप हो जाए हो जाए अद्वैत हो जाए योग की रिचाई और हम फिर कथा में चलते हैं आ, नहीं पूरी कर पाएंगे तो हम लोध को ले जाएंगे तो गोविंद को पाया उसने देखा तो धन्य रहेगी तो अशोगा जलासे कहा कि कृष्ण तुम्हारे कोई द्रोह नहीं है यदि सच पूछा जाए तो सत्य की राह पर तो नहीं थे लेकिन मैं क्या करता जब भी विधवा बेटियां मेरे सामने आती थी तो मैं तुम पर आक्रमा कर देता था लेकिन अब जब तुमने मथुरा का परित्याग कर दिया है तो हम बेचिंग तो से संधि चाहते हैं तो सब बड़े प्रसन्न हुए कि संधि हो गई तो संधि हूं और उससे संख्या प्रसन्न थे विजय तो राज ने कहा कि मैं असुर और सुर सभी राजाओं से जानना चाहता हूं कि क्या वे सब संधि को तत्पर है तो सभी ने अनुमोदन किया लेकिन जरा संधिर खड़े हो गए कहा एक बात मेरी भी कृष्ण को माननी होगी कहा क्या, क्या क्या मैं असुर हूं मेरा असुर धर्म है मैं अपने राज्य में कुछ भी करूं उसमें कृष्ण कोई दिल नहीं डालेंगे तथा मेरे बेड़ों को जो मेरे हित में यहां आए हैं उनको लूटेंगे भी नहीं मतलब जो गुलाम जा रहे हैं उनको छुड़ाएंगे नहीं भगवान रा सुदेव उठे उन्होंने कहा विदर्भरास इस स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा यह समझौता नहीं हो सकता है जब जब जहां कहीं भी कोई मेरी अबला अपने उद्धार के लिए कृष्ण को बुलाएगी कृष्ण जरूर आएगा कृष्ण किसी राज्य की सीमा को नहीं मानेगा और जब जब बंदी गुलाम बनाकर करके सागर में जी जी पोतों में युद्ध पोतों में बंदी बनाकर लिए जा रहे होंगे कृष्ण अवश्य उनको उनका उद्धार करेगा उन्हें छुड़ाएगा मानवता की हत्या प्राणी मातृ की रक्षा प्यारों को कृष्ण कभी क्षमा नहीं करेगा मानवता और सचराचर की रक्षा हमारी है परमेश्वर बात का मालिक है हम मनुष्य लेकर माली हैं मानी का धर्म नहीं कि बात को उदाहरण दे अथवा स्वयं उजाड़े वो जो दीक्षाओं के लिए जीने हम उन्हें जीने नहीं देंगे पर कोई समझौता नहीं करेंगे इस स्तर पर कोई संधि नहीं होगी तो जरा संड़क उठे उन्होंने कहा तो हम और तुम सदा युद्ध करेंगे तो किसने कहा यह हमारा दुर्भाग्य है लेकिन माता में सिद्धांतों की बनी नहीं होगी मानवीय मीलियों की हत्या नहीं होगी और मेरी इस चराचर को हम किसी को विशाचवत रोंदने नहीं देंगे हमें खेद है लेकिन हम अपनी रे कभी नहीं टलेंगे हम अपने धर्म से विपरीत नहीं जाएंगे तो भमास ने तलवार में राजे और खींच के मार में भगवान कृष्ण को क ले सुर नायक मैं तेरी युद्ध को पासा यही शांत किए देता हूं मर्यादा तोड़ी उसने दरबार की बलवान ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी हलाश लगाकर उसको पटर दिया तो कृष्ण ने आगे बढ़कर दोनों की बात थाम ली बल्दी मानने जा रहे थे उसको बीच दरबार में और उसने कहा बान विदर्भ राजको हमारे हित के लिए बुलाया था क्यों डाल रहे हैं क्या उचित है और झटका दिया दिया और दूध फेंक कहा सुनो तुम युद्ध चाहते हो जाओ अपने साम्राज्य की बंदी करो हम पान तुम्हें तो पर कन्हा हमने सुना है कि तुम्हारे साठ हजार यही लोग बंदी हैं उनके उद्धार के लिए हमारे जिन्हें तुम गुलाम बना के बेचना चाहते हो और जिन्हें तुम बेच नहीं पा रहे हो क्योंकि द्वारका बंदियों को आगे जाने नहीं देगी इस दल के नारे असल तुम्हारे खरीदार भी नहीं आ रहे हैं तो जाओ तुम युद्ध की तैयारी करो हमारे ये कहकर के कृष्ण पलटे और सभा भवन से उठ के चल दिए उन्हीं के साथ सारे सुरवाजा चले गए और कृष्ण गंद्र का लौट गए जिस समय रुक्मिणी ने वासुदेव को देखा पर्दे की ओर से रुक्णी की भी निगाहि पर्दे रुक्मणी के ऊपर रुक्मणी के ऊपर और उसने रुक्मी से कहा मित्र यही मौका है रुक्मिणी यहां आई हुई है जरा संत भी यहां है मेरी शादी तो रुक्मिणी से करा दे रुक् कौन सी बड़ी बात है हम कराए देंगे चलो जरा से बात करते हैं और जरा के पास ये दोनों गए इन्होंने तीनों में बैठ के मंत्रियों की वासुदेव और सुराजा तो सब जा चुके थे खाली असुर राजा बाकी रह गए थे और विधान राज एक बहुत छोटा राजा था एक साधु स्वभाव का व्यक्ति जिसके पास सेनाओं के अंधार भी नहीं थे कि वो असरों का सामना भी कर पाए इन्होंने विधवराज से कहा जरा संध ने आकर एक योजनाबद्ध तरीके से विधर्वराज से कहा जरा संध आके कि महाराज भीष्म मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं उनका वो क्या तो कहा महाराज रुक्मिणी अब विवाह की योग्य हो चुकी है व्यय को प्राप्त है और मेरे मित्र रुक्मणी उनसे बहुत प्रेम करते हैं रुक्मिणी को अर्पित हैं वो आपके भी संबंधी हैं मेरे भी संबंधी हैं श्रीमान हैं राजकुल से हैं हम चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए जन को हमने उत्तर दिया हूं रुक्मिणी के विवाह का निर्णय करने वाला आप जानते मेरी सुर परंपराओं में आस्था है मैं आसन नहीं किस से उसका विवाह होना है इसका निर्णय रुक्मिणी स्वयं लेगी रुपिनी से आगे लेकर सुंदर की घोषणा कर देता हूं रुक्मी जिसका करे, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है और वो पसंद करती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा किस पर असुर राज ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए बड़े कड़वे शब्दों में विधाय राज से कहा महाराज मैंने तो अपने संबंधों का और आपके राजा होने का सम्मान रखने के लिए इतने भी शब्द कहें आप तो जानते जानती हम असल हैं है। बेटियां उठा ले जाना तो हमारा रोज का काम है अब कोई कितनी भी कमजोर हो इतनी बड़ी गाली तो नहीं सह सकता राज की आंखों में खून उतर आया तभी उतनी दौड़े हैं और उन्होंने जरासंध की बाह पकड़ के कही महाराज जरासंध तो व्यर्थ में रुष्ट हो गए हमने पिताश्री ने तो लोकाचार की बात की थी यदि आप संभव नहीं चाहते तो क्या हुआ हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कर देंगे और उनको लेकर चला गया निधन वैसे ही खड़े रहे कुछ कह नहीं पाए पर्दे की ओर से रुकने सब कुछ सुन गई थे। जब वे बेतर को चले तो आंसुओं से भीगा चेहरा मैंने अपनी बेटी का देखा देखने आज उसका सामना नहीं कर पाए और आहत वहीं से वे भी चले गए और बाहर जाते ही जरा सुन राजमह गिरवा दिए सारा प्रदेश पर सेनाएं फैल गए और एक प्रकार से सारा राजपरिवार बंदी हो गया एक अघोषित बंदी हो गए और वे सब समझ गए कि वो उसके बंदी में आ चुके हैं तब विजय ने राजगुरु से कहा महाराज भ्रीष्म रुक्निणी से कहिए कि वो बिना मेरी आज्ञा के यहां क्यों चली है वो निरापद थी अयोध्या में थी अम्बावती में थी धैमित्त थी मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा यदि हम युद्ध भी करेंगे तो मैं हम गाजर मोदी की तरह कट जाएंगे और ये असुर यहां के भी बाकी बच्चों को भी बच्चियों को उठा ले जाएंगे बंदे बना के बेच देंगे लेकिन रुपए की रक्षा के लिए नहीं हो पाएगी आप इससे कहिए कि जिसकी आराधना करके लिए उसे पत्र लिखे अब वही आए तो उसकी रक्षा वही कर सकता है हम कैसे कर पाएंगे और घर का विद्युए रुक्नी भी शिशुपाल से और जलासन से मिला हुआ दुरु दुरु दुरु है कहा गुरुदेव अब आप ही उसे समाधान दें उसे समय दें मैं जानता हूं कि रुपनी शिशुपाल से विवाह नहीं करेगी मनुष्य ही आत्मदान कर जाएगी परंतु तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं तब महाराज मुठगल जो राजगुरु थे उन्होंने रुक्मिनी से अलग से मंत्रणा बताया सारी स्थिति बताई तू तो कृष्ण तो को पत्र लेख संकोच तोड़ दे रुक्मि ने बोलते हुए कहा मुझे जानते भी तो नहीं है कहा अब ये संकोच और भूमि तोड़ दे अब तो, तो चिट्ठी लिखते हैं। किस प्रकार महाराज की परोक्ष इच्छा को लेते हुए राजगुरु के कहने पर रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और एक गुप्चर महिला के द्वारा उसे शीघ्र द्वारका पहुंचाया गया क्योंकि पूरा रुद्र के द्वारा घिर गया था और एक प्रकार से रुक्मी बलात् जबरिया वो मुका अपहरण ही करना चाहता था जब भगवान पत्र लेके कृष्ण के पास गया तो पत्र को खोल कर पढ़ा पत्र कुछ इस प्रकार है वह सुदेवा मुझे नहीं जानते हैं मैं विधर्भ राज की बेटी रुक्मणी हूं गोविंद हाथ ने मुझे नहीं देखा है लेकिन मैं आपके विषय में सब कुछ जानती हूं बचपन से ही मैं आपके लोक गीतों को लोक नायकों के द्वारा आपके लोक गायकों के द्वारा सुनती रही हूं, चारों ओर चारना भ्रमुक्त कंठ से आपके नाना प्रकार की लीला कथाओं को सुनाते रहे है। हैं आप प्रेम मात्र की सजी हृदय हैं आप सचराचर की रक्षा के ये यही सुनती आप हर मिली और सताए की रक्षा के संकल्प लिए हैं मैंने सुना तो मैं मनी मानी आपको पति के रूप में बोल कर बैठी राजगुरु नारायण मुदगल के आदेश संकोच हटाकर आपको ये पत्र लिख रही हैं मेरे पिता की बीच में इच्छा है परोक्ष इच्छा है तो आप यहाँ परिवार लिए हैं कौंडपुर में तुम्हें तो अपने लोग का सम्मान नहीं कर पाए और आपके दर्शन के लिए भगवती से चली आए अन्यथा मैंने भी संकल्प ले लिया था कि यदि आप योगी और ब्रह्मचारी बनकर रह रहे हैं तो मैं भी एक ब्रह्मचारिणी की तरह आप ही की मूर्ति बनाकर